अथ आनय प्रथम प्रकाश तीसरा मंत्र ओम ओ अयिमश्न पोषमे दिवे दिव यशस वीरव ऋग्दी मूल प्रार्थना हे महादात ईश्वराग्ने आपकी कृपा से स्तुति करने वाला मनुष्य रईम उस विद्यादि धन तथा सुवर्णादि धन को अवश्य प्राप्त होता है कि जो धन प्रतिदिन पोषमेव महापुष्टि करने और सतकीर्ति को बढ़ाने वाला तथा जिससे विद्या शौर्य धैर्य चातुर्य बल पराक्रम और दृढ़ांग धर्मात्मा न्याययुक्त अत्यंत वीर पुरुष प्राप्त हो वैसे सुवर्ण आदि तथा चक्रवर्ती राज्य और विज्ञान रूप धन को मैं प्राप्त हूं तथा आपकी कृपा से सर्वदा धर्मात्मा होके अत्यंत सुखी रहूं पदार्थ अग्निना हे महादात ईश्वराग्ने आपकी कृपा से रईम विद्यादि धन तथा स्वर्ण रन आदि तथा चक्रवर्ती राज्य और विज्ञान रूप धन को अश्नवत्त होता पोषम करने वाले धन को एवं अवश्य दिवे दिवे प्रतिदिन यशस सत्कर्ति को बढ़ाने वाले धन को वीरवत्तम विद्या शौर्य धैर्य चातुर्य बल पराक्रम और धर्मात्मा न्याय युक्त, अत्यंत वीर पुरुष को अन्वयह मनुष्य अग्निनाव दिव दिवे, दिवे यशसम वीरवत्तमम वीरव अश्नवत् अश्नवत्नोति